वाला गथा वैल टॉम, डिक और हैरी तीनों आलसी लड़के थे वे लालची भी थे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पिता ने कहा जाओ और कोई नौकरी ढूंढो टॉम तभी हम कुछ खाना खरीद पाएंगे फिर टॉम नौकरी की तलाश में निकला आओ और मेरे यहाँ काम करो श्रीमती निकली ने कहा टॉम ने उनके यहां एक साल और एक दिन काम किया फिर श्रीमती निकली ने उसे एक मेज दी जब तुम्हें भूख लगे तो कहना मेज खाना दो खाना दो फिर मेज तुम्हें अच्छा खाना देगी श्रीमती निकली ने टॉम से कहा थका हुआ महसूस किया इसलिए वो शाम को एक शराय में रुक गया। मुझे भूख लगी है टॉम ने कहा मेज खाना दो खाना दो तुरंत मेज स्वादिष्ट भोजन से भर गई टॉम स्टूल पर बैठ गया और उसने खाना शुरू किया लेकिन उस रात जादू की मेज गायब हो गई चोर शराय वाले ने जादु मेज को एक साधारण मेज से बदल दिया जब टॉम घर पहुंचा तो उसने जादु शब्द कहे मेज खाना दो खाना दो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें एकदम हो, टॉम। पिता और भाई उस पर चिल्लाए फिर अगले दिन डिक नौकरी की तलाश में निकला और मेरे यहाँ काम करो श्रीमती निकली ने कहा डिक ने एक साल और एक दिन काम किया फिर श्रीमती निकली ने डिक को एक गधा दिया जब तुम्हे पैसों की जरूरत हो तो कहना चीक गधे चीख गधा तुम्हें वो देगा जो तुम्हें चाहिए श्रीमती ने डिक से डिक से कहा फिर अपने घर की ओर वापस चला उसे कुछ कभी नहीं देखे थे लेकिन उस उसका जादु गधा गायब हो गया चोर सराय वाले ने डिक के जादु गधे को एक साधारण गधे से बदल दिया जब डिक घर पहुंचा तो उसने जादू शब्द कहे छीक गधे छीक लेकिन कुछ भी नहीं हुआ तो मूर्ख और डिग उसके पिता और भाई चिल्लाए इसलिए तब तीसरे भाई हैरी को नौकरी की तलाश में जाना पड़ा आओ और मेरे यहाँ काम करो श्रीमती निकली ने कहा हैरी ने एक साल और एक दिन काम किया फिर श्रीमती निकली ने हैरी को एक छड़ी दी जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो कहना मार छड़ी मार फिर छड़ी तुम्हारे दुश्मन को मार कर हरा देगी श्रीमती निकली ने हैरी से कहा हैरी छड़ी को सराय में लेकर गया हैरी ने जादु शब्द बोले मार छड़ी मार जादु छड़ी ने बोरी से छलांग लगाई और सराय वाले को पीटना शुरू किया मार, मार, मार। बचाओ, बचाओ, बचाओ, जादुई मेज ली जादुई गधा और जादुई छड़ी भी ली फिर वो सराय छोड़कर घर की ओर चला जब हैरी घर पहुंचा तो उसने जादुई शब्द कहे मेज खाना दो खाना दो फिर उसने छीक गधे छीक लेकिन हैरी ने यह नहीं कहा कि मार छड़ी